श्री श्रीरामकृष्णकथामृत विश्परच्छेद गिरीश मास्टर महाशय कनियो नरेंद्र काली सरद्राखालैद्यसर्कार प्रभृति भक्त परेदो आश्वन से कृष्ण तृतीयातिथि सोमवास का एकदश दिन अक्टोबर मास दिन पंचाशीतुतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे श्री श्री परमहंसदेव कलिकाता तस्पुकूरी चिकित्सा अवतिषते वैद्य सरकार चिकित्सी प्राय प्रत्यहम आगछति तथा तरह क्रीड़ा वार्ता आदा सर्वदा तत्समीपता क शरतकाल कतिपय दिना गाँव शारदीया दुर्गापूजा सप्ता श्रीरामकृष्ण्य शिष्या हर्ष विषादाभ्या महोत्सव अतिवाहितसत्रव गुरुदेव से कठिना पीड़ा कंठदेशकटरोग सर्कारादी दुश्चिक हतभाग्या शिष्या एकचन निशम्यर्स निर्व अश्रुव विसर्जन कुरी इदानमें एककुरी अस्त शिष्या सती प्रयोजने प्राणन त्यक्षा प्रतिज्ञा कुररामकृष्ण सूर्ति नरेन्द्रादय कौमर वैराग्यवत शिष्या एक महती स कृत्य कामनी कांचन त्याग प्रदर्शी सोपान आरोु सद्य शिक्षा एक पीड़ा किंतु बिंदुसो जुम आगे श्रीरामकृष्ण समीपम्म आगम्य चेद्व शांति आनंद सेहेतुकृप सिंधु असीम दया सर्व सह आलपति कथम तंगल अन्ततो वैद्या विशेष तो वैद्य सरकार पूर्णता आलाप निषेधन वैद्य स्वयं षट्त घंटा ठति सद अने के आलापो निषिद्ध कवल मैं सह आलपयसरामकृष्ण से कथाम पीला वैद्य पूर्णतो मुग्धो अत एक काल व्याप्य उपवेश दसवादन वेलाया वैद्या यासती अतः प्रभु श्रीरामकृष्णन सह आलाप प्रचल श्रीरामक महोदय प्रति रोग अत्यम मंदीभूता अत्युत अस् अस्त तं भेषजन एवं जी तेषज कथम न से मास्टर महोदय अहम वैद्यसमीपे तस्म सर्वेदय तेन यद यद्रम भूया तदीश्य रामकृष्ण पश्य पूर्ण दृत्र दिना न आयाता मन अत्यम अस्थिबहोदय काली महोदय तैया गम्यता भोपूर्ण्हां काश अस् श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति वैद्य से ब्रूहि एक परच्छेद मटर्मोदय वैद्यों संवाद मटर्मोद वैद्य गृह उपे अपश्य वैद्यो दैकबंधु सहविष्ट अस्त वैद्य मटर्मोद प्रतिष एक निमेसपन्न तव विषय आलापम आसम दस वादने आगमिश्यामि इत्युक्तम, साधईक घंटा कालम उप अस्ित कथम अस्ती किम जातम मित्रम मित्र अरे तदानम गाय भो मित्र गाती गानम, तम गानवदेह सी प्राणा यस महिमा जलज्योति जगत्क हे सालोक स्रोत वहति प्रेम पीयूष वारिण सकलजीवसुखकारिण हे करुणस्मरत तनुभवति पुलिथ वाचा वक्त न शक्ति जत्देन मुहूर्तन एव सर्वशोक अपसरती हे उच्च नीचे देशदेश जलगर्भे व आकाशे कुतस्तस्य अंतकुत सर्वे सदा जिज्ञासस केतनतन स्पर्शरत् तयनमेषम निरंजन स यस दर्शन नावशिष्य दुखलेशो हे वैद्य मटर्महद प्रति गानुत्तम नवा तत्स्थल कीदृशन अंतकुत अंतकुतर्वे सदा जिज्ञासटर्मोदय आम तत्स्थल अत्युत अत्यम अनत भाव वैद्य सस्नेह बहुवेला अति भुक्तम मम दसवादन मध्ये भोजन सामप्य हम वैद्यवृत्ति सपयुंछा निर्गमने रोगोतियि भो एक युष्मासिष्यामी मे मटर्मोदय तत् साधु महाशय वैद्य अस्त अथवा त्रुष्मा यद्य मटर्महोदय महाशय अत अथवा ते साहलाद आहार इदान माता कालिकायासंगो वैद्य काली तो एकुतालजातीयी मटर्मोदय उच्चहास्यटर महोदय तद्वन कस्टी वैद्य श्रृतवान्दृश मास्टर मटर्महोदय श्री युक्त विजय कृष्णस्य तथा अनेसा भक्ता नाम भाव समाधी अभूत वैद्य अ उपस्थित आसत सचल वैद्य भाव तो दृष्टवा अको भाव कंशन मटर्मोदय परमहंसदेव वह यो अवती चेहरा का हाँ नव स वदती यणे ज्योतिषा आलोको भवति तथा बता शरीर स्निग्ध किंतु गात्र न दह्यते वैद्य मणे ज्योति स तो बिंबितीपर्मोदय स अदी अमृतसरोवरे निम्जना मनुष्यों न मियते ईश्वर अमृतसरोवर तस्ज्जना मनुष्य अवती अभी अमरो मनुष्य परम परी ईश्वरे विश्वासो वर्त वैद्य आम तत्स्यम वैद्योंनम आढ़चतरोगिण परीक्ष्य परमहंसदेव परीक्षि या पथे पुनः मटर्मोदय सह आलाप्रचल स्म चक्रवर्तिन अहंकार वैद्य प्रसंगम अवतारितोदय परमहंसदेवीपे तस्ता अस्त यदि अहंकारो वर्त किय दिन मध्ये न पुनः स्थापी उपवेश जीवस अहंकार पलायते अहंकार चूर्णी तहंकारो नरहंकार समीपे आगमनाहंकार प्रणश्य पश्य तो विद्यासागर महोदय एतावा महाजन किय विनय तथा नम्रता प्रदर्शित परमहंसदेव त्रष्टुमान बहादोड़बागान गृह यदा नौ एक एक वहन, प्रस्थान गृहीतवात्रि तदा नववादन मिता विद्यासागरो ग्रंथगारत सहचारित स्वयंवार दीपम वहन आगम्यनम आरोपवास्थन समेंजलि अतिषत अस्तु वैद्य अस्त एक विषय विद्यासागर मास्टर से कि मत मटर्मह तदर्शित परम आलाप्य अत वैष्णव यो भावादी उच्य है स न तथा रोचते वैद्य कृतांजलिचे शिरो न्यास मह्यं तत्सव रोचते ये मस्तक तदव चरण परम यदेदी अस्त क्रीयता रोचते परमहंसदेव गंभीरात्मा अंतरा अतरा अभी दन्ने स्म सो उन्न विवरे हस्ति जलालोड़नती कि सरोवरों महांपणन थवायसमीपस्थ सरोवरो महां त्र गजतारे सती जलम न स्पंदते अ गंभीरात्मन भावस्ति अवतीर्णे तस्वीर की कर्त न शक्नो तद की भाव गंभीरात्मा वैद्य अहमता प्रशंस न अर्मी भाव को वूयता अक्ति तथा अन्े अनुवा अंत कोप्पी शय्युम शक्नो कोप नक्नो मटर्मोदय व्याख्या कोपोती एवं कोप नक्नो किंतु महाशय भावभक्तिषय अपूर्व वस्तु स्टेबिंग ऑन डाबीनिज ग्रंथ ब्रंथारे अपश्यं स्टेबिंग महाभाग कथय मनुष्य मनो यही ना बुद विवर्तनेन विवर्तन ईश्वरणसीप्य सृष्टम समानतया विस्मयर तेना अत्युतमा उपनता आलोकतत्व उपन्यस्ता, आलोक, भवान आलोक प्रवाह तरंगत अवगछति न वा उभयथ एवं आलोक सामनतया विस्मक वैद्य आम अभी महोदय डारयुन तत्व स्वीको तथा ईश्वर स्वीक परमस प्रसंग आपति वैद्य अरमहंसदेव दृश्य है काल्या उपाचक महोदय तस् काली अर्थ पृथक वेदों पर ब्रह्मती अभीधत्ते सद्वे काली वह मोहम्मदी यम अल आला इती वदती, भक्तो यम गढ़ वजती स तमएव काली ब्रूते स ईश्वर बहुत्व न पश्यक पश्य प्राचीन ब्रह्मज्ञा यदीगिनो ब्रह्म यमे वदी भक्ता यं भगवान्द वी परमहंसदेव तम काली वदी तत्खा श्रुत कश्चन कस्यचन एकं भाण्डम् आसीत् तत्र वर्ण आसीत् कस्यापि वस्त्ररञ्जनम् अपेक्षितं चेत् तत्समीपं याति स्म सः पृच्छत् प्रिक्षत, सः अपृच्छत् त्वं केन वर्णेन रञ्जनं कर्तुम् इच्छसि स जनो यदि अवदत् हरिद्वर्णेन तर्हि वस्त्रं भाण्डस्य वर्णे मञ्जयित्वा प्रत्यर्पयति स्म अवदत् च गृहान् इदं तव हरिद्वर्णरञ्जितं वस्त्रं यदि कोपी अवदत रक्तवर्णे तद्भा वस्त्र रंजित कृत सह अवदत गृहादम तव रणेन रंजित वसन तदेक वर्णेन हरनीलपीत वस्त्ररजनम अभवत्त अद्भुत वृत्वा कशन जन अवदत महोदय अय अह कम वर्णम्छा वक्षा तम स्वयं यर्णन रंजिता मह्यं तम वर्ण देहि एव परम हंसदे मध्ये भाव सर्वर्माण सर्व्रदसपे शातिम प्राप्व आनंदव का गंभीरा अवस्था तत्कमेत वैद्य सर्व सर्वुष तदी न सम्यक, यद्यपि सेट पल महोदय एक वहोदय परमहंसदेवस्था कवगछे तन्मुख श्रुत तंतु तन वाणिज्यम न क्रीयते चेत चीश्सख्या चिन्ह तथा एक तंतु प्रभेदो बोधुम न शक्य चित्रशिली नवती चेत चित्रशिलन शिल्पम न गभीरो अवगम्य महापुर गृष्टव नवती चेत सर्वे भावा न अवगम्यंस परमहंसदेव अभी भाव मन यहाद तथापूर्ण यहाँ संपूर्ण अस्त वैद्य अस्त तोग से पर्यवेक्षण युष्मा कथं क्रिय है मटर्मोदय आतहम कस्न पर्यवेक्षण करो व्यय अ कस्िदि गिरीश महोदय कस्चि दिने राम महोदय कस्चि दिने बलराम महोदय कस्िदेशोदय कस्िद नवगोपाल कस्चि दिने काली महोदय इेत इत्येवम्